तीसमा अध्याय पुना भगवति सुरुति कहती हैं हरियों मम्दे भाहर्श भीत प्रशुब अजियं प्रसुब अजियं पतिम भागायं दिभ्यों गंधर्वाह केता पूह केतं नहा पुनातों बाच्चत पतिर्वाचम्ना स्वादातो अर्थात हे सविता देव आप परमक उत्पादक हैं आप यज्ञ के उत्पादक हैं आप यज्ञ पति को सौभाग्य प्रदान करने की कृपा कीजिए आप दिव्य गंधर्व हैं आप पवित्र विचारों वाले हैं आप हमारी विचार वाणी को भी पवित्र बनाने की कृपा कीजिए आप वाणीपति आप हमें भी मधुर बनाइए हे सविता देव आप वरणीय हैं आप देवताओं के लिए सौभाग्यदाता हैं आप हमारे बुद्धि को भी प्रेरित करने की कृपा करें हे सविता देव आप सब देवों के देव हैं आप हमारी कमियों को दूर कीजिए आप जो भी हमारे लिए भद्र हैं उसे लाने की कृपा कीजिए हे सावित्रीदेव हम आपका आवाहन करते हैं आप संरक्षक हैं धनवान हैं प्रेरक हैं सभी को संपत्ति देने वाले हैं ब्राह्मण के लिए ब्रह्मज्ञान छात्र के लिए रक्षण वैश्य के लिए पालन पोषण शूद्र के लिए सेवा कर्तव्य उपर्युक्त है चारों के लिए अंधकार नरक के लिए वीरघात नपुंसक के लिए पाप क्षर के लिए पुरुषार्थ काम के लिए विवेक अच्छी बोलने की शक्ति के लिए प्रमाण देने वाला उपयुक्त होता है अंग चालन हेतु सूत गीत के लिए नट धर्म के लिए सभासद नेतृत्व हेतु क्षमतावान नरमाई हेतु मधुरभासी मनोज विनोद हेतु स्वांग करने वाला उपयुक्त रहता है आनंद प्राप्ति के लिए स्त्रियों के प्रति सख्य भाव प्रवल मद के लिए कुमारी पुत्र मेधावी के लिए रथकार और धैर्य के लिए गड़िया कार होना उपयुक्त है तपाने के लिए कुम्हार माया अकेले कारीगर रूप के लिए मणकार शुभकार के लिए कारषाण में प्रवीण लक्ष्य भेदी बाण के लिए सुकार आयुध के लिए धनुषाकार कर्म के लिए ज्याकार आज्ञा देने हेतु रज्जु सर्जक मृत्यु के लिए खसाई यम के लिए स्वान पालक की नियुक्ति की जानी चाहिए नदियों के लिए नाविक रीचा आदि के वानरों के शेर की तरह दुर्दम्म्य पुरुष के लिए प्रबल प्रतापी को गंधर्व और अप्सराओं के लिए असंस्कारित सौधात हेतु उन्मत को सर्प मनुष्य देवों के लिए ज्ञानी को और दुष्ट के लिए दुष्ट में कुशल व्यक्ति को उन्नति के लिए छल कपट मुक्त प्रशासक के लिए हृदय विदीर्ण करने वाले राक्षसों जैसे लुटेरों के लिए रास्ते में कांटे अटकाने वालों को नियुक्त कर दो प्रभु सान्ध के लिए मित्र को घर के लिए उपमुख्या को गरीबी के लिए धन को आपातकाल में साधन जुटाने में दक्ष को सिद्धि के लिए हित को सर्वोपरि मानने वाले संस्कार हेतु शुद्धिकरण में कुशल को ज्ञान प्राप्ति हेतु कार्य कुशल को अचानक काम अपनाने पर वास वाले व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए आग्रह में दक्ष को तथा बल हेतु सहारा देने वाले को नियुक्त करना चाहिए सत्रों के नाश हेतु तलवार को मनोरंजन हेतु वौने को वरहित मेहनती को नियुक्त किया जाना चाहे सपने के लिए चक्षुहीन का अधर्म के लिए बहरे का अनुकरण करना चाहे पवित्रता के लिए वैद्य का अच्छे ज्ञान के लिए नक्षत्र विज्ञानी का अशिक्षा हेतु प्रश्नकर्ता का उपशिक्षा हेतु अभिप्रश्नकर्ता और मर्यादा के लिए प्रश्नकर्ता को नियुक्त करो भारी वाहन हेतु हाथी पालक को उर... तेज गति हेतु अश्वपालक को पुष्ट हेतु ग्वाले को ओज हेतु भेड़पालक को तेज हेतु मैसिपालक को अथवा अजपालक को आनवृद्ध हेतु कृष्णान को अमृत जैसे पेय हेतु अमृत विशेषज्ञ को सुख कल्याण हेतु गृहपति को श्रेय हेतु धनवान को अक्षयता हेतु धृच्छक को नियुक्त किया जाता है अग्नि हेतु लकड़हारे प्रकाशक हेतु अग्नि जलाने वाले को गर्मी के लिए जल बरसाने वाले को स्वर्ग जैसे सुख हेतु चारों ओर से घेरने वाले को देवलोक हेतु सुंदर आकार बनाने वाले को मनुष्य हेतु प्रसार करने वाले को सभी लोगों के लिए संतोष देने वाले को युद्ध के लिए हल्ला मचाने वाले को नियुक्त किया जाना चाहिए बुद्धि पाने के लिए वस्त्र छालन शोभा हेतु चित्रकारी के ज्ञाता का अनुकरण करना चाहिए शत्रु के लिए गुप्त हृदय वाला बैरी की हत्या जुगलकोर भेद से शोभसकों की ओर से वैष्टित वाले को नियुक्त करना चाहिए क्रोध लौह को वीताप देने वाला होता है क्रोध की शांति हेतु जग को निसार समझने वाले की नियुक्ति करनी चाहिए योग के लिए योगी की नियुक्ति करनी चाहिए शोक के लिए शांतपना देने वाले को नियुक्त करना चाहिए संरक्षण के लिए मुक्तिदाता को नियुक्त करना चाहिए उतार चढ़ाव हेतु ऊंच नीच में दक्ष को शरीर हेतु मनोअनुकूल आचरण को सालीन तथा हित आंख शुद्ध करने वाले को नियुक्त किया जाना चाहिए विपत्ति हेतु संचय नीति को यमनियम आदि हेतु असुया को नियुक्त किया जाता है हे परमात्मा यम के लिए नियम में समर्थ स्त्री को नियुक्त करना चाहे अहिंसकओं के लिए अवत होता का को नियुक्त करना चाहे समवसर हेतु समय की व्यवस्था जानने वाले की नियुक्ति की जानी चाहिए परिवात्सर के लिए मारी को अदावत्सर्ग हेतु गतिशील को अनवत्सर्ग हेतु ज्ञानवती को अनवत्सर्ग हेतु वृद्धा को समवत्सर्ग हेतु श्वेतबाल वाली वृद्धा को नियुक्त करना चाहिए ऋव हेतु प्रजापति के लिए मित्रता को करने वाले को साध्य करना चाहिए ताला भेद मछवारों को उभन हेतु सेवकों को छोटे ताला भेद निषादों को नड वाले हेतु मछलियों को जीविका इंद्रवाह को नियुक्त किया जाता है भीवत्स कामों के लिए अनगढ़ लोगों को नियुक्त की जाना चाहे अच्छे वर्णन के लिए सुनार तौलने के लिए बनिए की नियुक्ति करनी चाहे बाद में दोष देने वाले के नाराज व्यक्ति को सभी प्राणियों के लिए सिद्धदायक व्यक्ति को नियुक्त करना चाहे समृद्धि हेतु जाग्रणशील को असमृद्धि हेतु स्वप्नजीवी को पीड़ा से मुक्त के लिए सावधान करने वाले को उन्नति हेतु अभिमान रहित को बाण निशाने पर साधने के लक्ष्य साधक को नियुक्त करना चाहिए जुआ खेलने के लिए दुत्कारी क्रियाशील हेतु समीक्षा करने वाले त्रेता के लिए कल्पनाकार के लिए उसकी नियुक्ति करनी चाहिए प्रतिज्ञा हेतु उसको निभा सकने वाले की नियुक्ति की जानी चाहिए योजना के लिए उद्घोष को विवादन्द्रणे हेतु चुप रहने वाले को बहुवादी हेतु आडंबर का आघात करने वाले को मैमा हेतु ग्लिणा वादक को और विष्णु स्वर के लिए ढोल बजाने वाले को ठीक ठीक आवाज हेतु शंख वादक को वन रक्षक वन रक्षक को अन्य वनों की रक्षा के लिए दावानल रक्षक हेतु नियुक्त करना चाहिए मनोरंजन हेतु पुरुष को पीछे चलने वाले हैं हंसाने वाले नकल तथा जंतुओं को मारने से नीच जाति वालों को नियुक्त की जाती है स्वागत सत्कार के लिए ग्रामीण ज्योतिषी और व्यवहार कुशल व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए नृत्य वीणा पादेता तालवादी को करना चाहिए आगे से जुड़े कारेत कुष्ठ को पृथ्वी के लिए आसन पर बैठने वाले को वायु को सहने के लिए चांडाल को अदर से लपकने जैसे काम के लिए बांस पर नृत्य करने वाले को नियुक्त करना चाहिए स्वर्ग कर लोक हेतु खगोल विज्ञानी को सूर्य हेतु हरे रंग वाले को नक्षत्रों के लिए नारंगी रंग जैसे वाले को चंद्रमा हेतु बिलास वाले को सफेद रंग हेतु पीली आंख वाले को रात्रि के लिए काले पीली आंखे वालों को नियुक्त किया जाना चाहिए पुनः भगवती स्तुति कहती हूं हरे हे ओंम अथैता नष्टौ Virupana labhateti dhirgham, chati hrushram, chati sthulam, chati krushram, chati shuklam, chati krushnam, chati klvam, chati, chati lomasancham Asudra abhrahanam naste क्ले बहु सौद्रः ब्राह्मणास्ते प्रजापत्यः अर्थात इस प्रकार आठ अति दीर्घ अति ह्रस्व अति स्थूल अति कृश अति शुक्ल अति कृष्ण रोम रहित रोम सहित को तथा इन चार प्रकार के कार्य गृही चरत्रहीन ज्वारहीन नपुंसक के ऐसे ब्राह्मणत्वहीन अशुद्र प्रजापालक को सौंप देना चाहिए